पाठ अठारह फसे सत्य परमेश्वर पाप की सजा देता है बाइबल आयत धर्मशास्त्र में परमेश्वर बताता है कि मैं परमेश्वर हूँ और हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव मुझे अंगीकार करेगी रोमियो चौदह ग्यारह परिचय परमेश्वर ने मूसा से कहा मिसर देश का राजा उसके हृदय की कठोरता के कारण उसके लोगों को जाने नहीं देगा कुछ भी होने से पहले परमेश्वर उसके बारे में जानता है परमेश्वर जानता था कि राजा अंतिम महामारी के बाद उसके लोगों को जाने देगा निर्गमन ग्यारह एक चार से सात फिर योवा ने मूसा से कहा एक और विपति मैं फिर और देश पर डालता हूँ उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ ऐसी जाने देगा और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को नीचे निकाल देगा फिर मूसा ने कहा युवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिश्र देश के बीच में होकर चलूंगा तब मिश्र में सिंहसन पर विराजने वाले फिर से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पेलोटे वर्ण पशुओं के तक के सब पोटे मर जाएंगे, और सारे मिश्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा यहाँ तक की उसके समान न तो कभी हुआ न होगा पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर भी कोई कुत्ता भी न भोंकेगा जिसे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं योवा अंतर करता हूँ परमेश्वर ने राजा को पहले ही होने वाली घटना के बारे में बता दिया था परमेश्वर भविष्य को जानते हैं राजा जानता था सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है परमेश्वर ने अपनी बातचा को याद रखा उस समय आ गया था कि वह अपने लोगों को कनान देश ले जाकर अपनी बात को पूरा करे इस्राएली पापी और मृत्यु के योग्य थे लेकिन अपनी अत्यधिक करुणा के कारण परमेश्वर ने मूसा को बताया कि कैसे इस्राएलियों को बचाया जाए निर्गमन बारह एक से सात फिर योवा ने मिश्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का महीना ठहरे अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमने ले रखो और यदि किसी के घराने में एक एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेहमान ले रखे और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के चौदह दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गो के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें तब वे उसके लहू में ऐसी कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगो और चौखट के सिक्के आरोप लगाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए एक निर्दोष मेमने को चुनना था यह परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है परमेश्वर जो भी कहता है और करता है वह पूर्ण है उनके मेमने को मारकर उसका रक्त एक बर्तन में रखना जरूरी था यह उन्हें याद दिलाता है कि पाप की सजा मृत्यु है जैसा कि शाह के स्थान पर मेडा मारा गया था और इसीलिए मेमने को पहले के स्थान पर मारा गया उसके बाद में उन्हें मेमने के रक्त को दरवाजे के ऊपर लगाना था यही मेमने का रक्त था जो उनके पहलटों को परमेश्वर के न्याय से बचाएगा निर्गमन बारह उसका बारह क्योंकि उस रात को मैं मिश्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिश्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटो को मारूंगा और मिश्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा मैं तो यहा हूँ उन्हें सुबह तक अपने घरों ऐसी बाहर नहीं निकालना था निर्गमन 12 46 उसका खाना एक ही घर में हो अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न लेकर जाना और न पशु की कोई हड्डी न तोड़ना उन्हें किसी भी मेमने की हड्डी को नहीं तोड़नी थी परमेश्वर लोगों को उनके तरीकों से नहीं बचाएगा उन्हें जैसा परमेश्वर ने निर्देश दिया वैसा ही करना था निर्गमन बारह बारह ऐसी चौदह अट्ठाईस क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश में से होकर जाऊंगा और मिस्र के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटो को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को मैं दंड दूंगा मैं तो योवा हूँ और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा अर्थात मैं उस लोह को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिश्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको योवा के लिए परम करके मानना वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर परम माना जाए और इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा योवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया जब परमेश्वर ने कहा था जब दरवाजे आरोप रक्त को देखेगा तो वह उनके पहलोटे को नहीं मारेगा इसराइलियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका आज्ञा पालन किया निर्गमन बारह उनतीस और ऐसा हुआ कि आधी रात को युवा ने मिश्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर खड्डे में पड़े हुए बंधुए तब सब के पैलोटो को वर्ण पशुओं तक के सब पैलोटो को मार डाला और फिर रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वर सारे मिसरी उठे और मिश्री में बड़ा हहाकार मचा क्योंकि तो एक भी ऐसा घर न हो जिसमें कोई मारा न हो परमेश्वर जो भी करने को कहता है वह हमेशा करता है मिश्रियों के प्रत्येक पहलोटे बच्चे और जानवर मर गए पाप की सजा मृत्यु है नरक की आग में हमेशा के लिए परमेश्वर से विभाजन रोमियो छह तेईस क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीसु मसीह में अनंत जीवन है प्रकाशिस 21:8 इक्कीस और अविश्वासियों और घिनों और हत्यारों और बेबेचारियों और टोनों और मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है यह है दूसरी मृत्यु है जब परमेश्वर पापी को सजा देने का निर्णय लेता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं है जो इसराइलियों की आज्ञाकारिता के कारण उनके पहलोटे बच गए निर्गमन बारह इकतीस से छतीस और इक्यावन तब फिरोहन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर योवा की उपासना करो अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ और मिश्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से फटाफट निकल जाओ तब उन्होंने अपने गूंदे गूंदे आटे को बिना खमीर दिए ही कथौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे आरोप डाल लिया और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिश्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और युवा ने मिश्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया इस प्रकार इस्राएलियों ने मिश्रियों को लूट लिया राजा ने मूसा से उसके लोगों को मिश्र देश ऐसी बाहर ले जाने को कहा जैसा परमेश्वर ने अपने लोगो को छुटकारा दिलाने को कहा था उसने किया जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया किंतु जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन पर दया दिखाई जैसा कि परमेश्वर ने कहा था निर्गमन तीन इक्कीस ऐसी बाईस तब मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब सूचे हाथ निकलोगे वर्म तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी और अपने अपने घर की पाहनु से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहराना इस प्रकार तुम मिस्त्रियों को लूटोगे इसराइलियों ने मिस्त्रियों को लूट लिया व्याख्या परमेश्वर ने जो कुछ भी करने को कहा है उसके प्रति हम निश्चित हो सकते हैं वह जरूर करेगा इसराइलियों को परमेश्वर की सजा ऐसी बचने का रास्ता बताया गया था हमें परमेश्वर के वचन